सफर नमस्कार सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ खाबो के सफर में मैं हूँ आपका हम सफर सनी आइए साथियों आज के इस सफ़र को बनाते हैं खूबसूरत और यादगार और आज के इस सफ़र को सुहाना बनाने के लिए हमारे साथ हमारे हम सफ़र है विवा जी जिनसे हम लोग बहुत सारे ओल्ड मेलोडीज सुनते हैं तो आज भी उनके पास काफ़ी अच्छे कलेक्शन हैं जो हम लोग सुनेंगे उनके द्वारा तो आप सभी की तरफ से विवा जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सनी नमस्कार आपको और खबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार <laughs> जैसा कि आपने कहा कि ओ से गाने अभी भी उसकी कंटिन्यूशन अच्छा अभी भी और भी गाने हैं आपके पास जी बिल्कुल <laughs> और बहुत ही फेमस भी हैं और दिल को छूने वाले गाने हैं बहुत सुंदर कलेक्शन है चलिए बहुत ही अच्छी बात है और मुझे खुशी हुई कि आपके पास और भी कलेक्शन है ओ वाले मुझे लग रहा था हम लोग आगे के अल्फाबेट में जाएंगे क्योंकि ओ के बहुत कम गाने सुनाई देते हैं लेकिन फिर भी अच्छा है कि आपने और गाने कलेक्ट किए हैं तो आइए आशा करता हूँ हमारे सभी जो श्रोतागण हैं जो सुनने वाले हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगेगा और भी गाने सुनकर तो कहते हैं जब भी तन में आपकी याद आती है तब मेरे होटों पर बस एक ही फरियाद आती हैं खुदा आपको जिंदगी में हर खुशी दे दे क्योंकि हमारी क्यू की हमारी गाना है है सज गई हमारी ये टूटी फूटी नाम क्या बात है <laughs> इस, इस गाने के भाव बहुत सुंदर है जी, जी, जी, जी. जैसे, आ, कई बार कुछ लोग हमारे घर में या हमारे पास होते हैं तो एक एनर्जी डिफरेंट सी होने लगती है हम्म हम्म इस गाने में ऐसा भाव है नाव चल रही है नाव में प्रेमिका के आने से जो भाव एक उठता है उसको इसमें वर्डिंग में ढाया गया है और इसको पिक्चराइज भी बड़े अच्छे तरीके से किया गया है नाव में ये गाना गाया हुआ पूरे उत्साह भरा है पूरे उत्साह के साथ गाया गया है फरीदा जलाल ये फिल्माया गया गाना है और पानी की लहरों के साथ-साथ जैसे नया एक फिल्म आई थी नाइनटीन सेवेंटी के आस पास में और उस समय ये फिल्म रिलीज हुई थी और ये गाना जो है आपने बताया बहुत ही सुधिंग गाना है और इसमें जो पिक्चराइजेशन है ये एक कम्युनिटी के बारे में बताया गया एक समुदाय है जो गंगा किनारे रहती है और उसमें एक परिवार की एक नाभिक की कहानी यहाँ पर बताई गई है जो गाने के भाव से समझ में आता है तो इस फिल्म के जो कलाकार हैं प्रशांत नंदा अमरीशपुरी जरीना वहाब और बंदे होसा इस फिल्म में काम किया है तो ये जो गाना है इस फिल्म का बहुत ही खूबसूरत है तो चलिए इस गाने को सुनते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम खुश रहो खुश या बाटो से सज गई हमरी ये टूटी ना ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी ना को किनारे पहुंचाएगा माझी तो किनारा तभी पाएगा सबको किनारे पहुंचाएगा गहरी नदी का और न छो लहरों से ज्यादा मनवा में शोर शोरुरियारे टूटी-फूटी ना, ओ तेरे आने से सज गई हमारी ये टूटी-फूटी ना ना तो नित यही काम है आने जाने वालों को सलाम है अपना तो नित यही काम है कभी कभी आना इस नाव में एक घर तेरा है ना ओ तेरे आने से सज गई हमारी टूटी पुतीना रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 खुश रहो बांटो बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया और ये रविंद्र जैन साहब ने इस गाने को लिखा था संगीत भी उन्होंने ही दिया था और आवाज थी यशुदास साहब की तो नया इस एलबम का ये खूबसूरत गाना जो है हमारे साथियों को भी अच्छा लगा होगा तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कौन सा अगला गाना आपके पिटारे में है अगला गाना सनी मैं अपने श्रोताओं को आसमानों की तरफ लेके जाना चाहूंगी उड़ते हुए और इस गाने को महसूस करते हुए अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा <laughs> ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहा उड़ चली जी, जी, जी। और इसको अगर आप जस्ट विजुअलाइज ही करेंगे की कैसे उड़ते हुए एक हंस की तरह हंसनी की तरह उड़ रहे हैं और इस गाने को आप बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे और इसको पिक्चराइज किया गया है कि चटर्जी बिल्कुल वाइट कपड़ों में परी की तरह उड़ रही हैं बहुत खूबसूरत हैं और उतने ही प्यार से ऋषि कपूर अपने पूरे भाव के साथ इसको गा रहे हैं और उनको बुला रहे हैं अपनी तरफ कह मेरे अरमानों के पंख लगा के कहा उड़ चली हंसनी हंसनी मेरी ब्यूटीफुल एंजॉय जी जी जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया फिल्म का नाम नाम है है जहरीला इंसान जी ये नाम थोड़ा सा लगता है। लेकिन कहानी कुछ इसी तरह का इसमें बताया गया है एक जो एंग्री एंगमैन की कहानी बताई गई एक गुस्सेल व्यक्ति की कहानी बताई गई है और वो किसी के प्यार में पड़ जाता है लेकिन उनके परिवार वाले इस इस प्यार को स्वीकार नहीं करते हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं और भागने के बाद स्टोरी में लास्ट में इस तरह की क्लाइमैक्स आ जाती है कि दोनों को आत्महत्या करना पड़ता है तो ये कहानी इसमें बताया गया है और ये आ, अलग स्टोरी जो मुझे लगी मैंने थोड़ी सी बताई आपको और कलाकार इसमें थे ऋषि कपूर नीत्यू सिंह मौसमी चटार्जी और बहुत सारे अलग जो साथी कलाकार भी इसमें काम किया है तो इस फिल्म का ये गाना जो आपने याद कराया है इस गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और मजरू सुल्तानपुरी के कलम से लिखे गए ये बोल किशोर दा की आवाज में राहुल देव बर्मन का संगीत से सजा अगला गाना हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाए रेयो पुनरे आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ खुश रहो खुशिया बाटो कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा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 आप सुन रहे पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर जी हाँ बहुत खूबसूरत गाना आपने सुना ये की आवाज में और कहते हैं हजारों ऐब है मुझमें नहीं कोई हुनर बेशक तू मेरी हर कमी को, में तब्दील कर देना एक हारे समंदर सी हस्ती है मेरी मौला तू अपनी रहमतों से इसे मीठी जील कर देना आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज आइए आगे बढ़ते हैं जी, कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक गानों गानों को को एंजॉय कर रही रही बिल्कुल फील करके गानों को सुन <laughs> सचमुच गाने गाने बहुत ही खूबसूरत हैं जो आपने आज हमें सुनाएं। कुछ दो गाने। और इसके बाद अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना है ये कैबरे डांस के साथ गाया जा रहा गाना। कैबरे का होते ही आपके आंखों के सामने एक हसीना की पिक्च, पिक्चर आ जाती है, है <laughs> फिल्माया गया फिले गाना है ओ हसीना जुल्फों वाली जाने ढूंढती किसका ये अपने पुरे के साथ रहे हैं हैलन और अपनी पूरी एनर्जी के साथ डांस कर रही करें दोनों पूरे जुल्स में हैं और ये आप जब सुनेंगे तो आप तो थिरकने लगेंगे इतने इतनी एनर्जी वाला ये गाना है जी जी जी। और इसमें। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब का जो एक बहुत ही मस्ती भरा जो है माहौल बन जाता है उन दोनों का आवाज़ में और वो चीज़ें यहाँ पर है मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा ये गीत है आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया राहुल देव बर्मन का खूबसूरत संगीत का ये गाना आपने याद किया मुझे और मुझे लगता है कि तीसरी मंजिल जो फिल्म आई थी नाइनटीन में आई थी और समय ये गाना जो है बहुत पॉपुलर था और इस फिल्म के कलाकार जैसे आपने कहा शमी कपूर आशा पारे प्रेम चोपड़ा और प्रेमनाथ थे। कहानी थोड़ी सी यूनिक ये है कि यहाँ पर एक सुनीता नाम की लड़की की जो है आत्महत्या दिखाई जाती है और उसकी बहन जो है इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होती उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें गड़बड़ है और उसका जो शक है वो Uh, सच में बदल जाता है जब उन्हें पता चल जाता है कि उसकी बहन की आत्महत्या तो कहानी इस तरह की ये बताई गई है तो चलिए इस बहुत ही खूबसूरत गाने को आपने याद कराया है तो सीधे गाने की तरफ चलते हैं आप सुनाए हैं रिजू पुनी आवाज 1.07.8 जीरो खुश रहो खुश या जुल्फों वाले जाने जहाँ ढूंढती है काफ़िर फिर किसका निशान? ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहाँ ढूंढती है काफिर आखें किसका का निशान महफिल महफिल ऐ क्षमा फिरती हो कहा महफिल महफिल ऐ क्षमा फिरती हो कहाँ? कहा जाना मह पिल ऐ क्षमा फिरती हो कहाँ महफिल महफिल ऐ क्षमा फिरती हो कहाँ बोन जाना सुनाया है रेडियो आवाज 107.8 खुश रहो बांटो क्या बात बहुत ही खूबसूरत गाना जी आपने आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं के पैर सचमुच थिरकने लगे होंगे और मेरे तो पैर हाथ दोनों हिल रहे थे <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> जी अगला गाना कौन सा है आपके हैं। अगला कर रही है, ये हो रहा है। ना जाना इंतजार हो रहा है जाने वाले का अपने साथी को वापस घर आने की विनती भी कर रही हैं और उनको याद करके बुला रही हैं बचपन के तेरे मित तेरे संग ये सहारे तुझे गली-गली सभी जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया गाना। जी, इस फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र नूतन अशोक कुमार और राजा पर इन कलाकारों ने इसमें काम किया है और स्टोरी थोड़ी सी अलग इसमें ये बताई गयी की एक महिलाओं का जेल बताया गया और उस महिलाओं के जेल में जो जेलर होता है उस जेलर की कहानी इसमें बताई गई है तो आइए इस खूबसूरत गीत का आनंद उठाते हैं अभी वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना शैलेंद्र साहब का लिखा मुकेश जी का गाया हुआ सचिन देव वर्मन का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाए हैं खाबों का सफर खुश रहो खुशियाँ बांटो जाना जाने वाले हो सके तू लौटे आना बचपन के तेरे ये ये कहीं जाना जाने वाले हो सके जहाँ में तेरी यादों के सिवा कुछ भी नहीं जहा में तेरी यादों के सिवा कुछ भी नहीं दिल में गुजरी बातों के सिवा कुछ भी नहीं तू जहाँ भी रहे सदा खुश रहे मेरे लगों पर पर के शिवा कुछ भी नहीं आप सुना है रेडियो आवाज 1.07.8 एफएम जी हां बंदनी इस एल्बम का बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना विभाजी थैंक यू सो मच ऐसे प्यारे प्यारे कलेक्शन सुनाने के लिए और हमारे श्रोताओं की तरफ से भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद शुक्रिया एंड अगला गाना कौन सा है आपके पास पहले तो आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी इतने प्यार से इतने अच्छे भाव से सुनने के लिए भी हमारे जो इतना अपना कीमती टाइम देके इसको सुनते हैं और उनके हम शुक्र गुजार हैं और अभी ओ, ओके मेरे पास गाने हैं और हाँ। आप आराम तो से तकिए के ऊपर से लगा के आराम से बैठ के इसको सुने बहुत अच्छे गाने आने वाले हैं राज कपूर वेजयती माला का अगला गाना है अच्छा ओ महबूबा ओ महबूबा तेरे दिल <laughs> के पास सही है मेरी मकसूद जी, जी जी और इन दोनों की जोड़ी में गाने बहुत ही आप देखेंगे बहुत सारे गाने इन दोनों के बड़े हिट गाने रहे हैं हा, हा, हा। और, हा। और इस गाने में राज कपूर अपने महबूबा वे जयंती माला को पुकार रहे हैं और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए उनकी तारीफ भी कर रहे हैं ये गाना किश्ती के ऊपर गाया गया है और समंदर की लहरों के साथ उछल कूद करते हुए राज कपूर और अपने अपने प्यार आपने प्यार का एहसास दे रहे हैं बाहू के हार पहनाऊंगा तुझे एक दिन सब देखते रह जाएंगे तुझे ले जाऊंगा एक दिन क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है और ये संगम नाइनटीन में एक फिल्म आई थी और ये एक ट्रायंगल लव स्टोरी की कहानी इसमें बताई गई थी क्योंकि दो हीरो और एक हीरोइन की बात आती है राज कपूर और राजेंद्र कुमार पर पिक्चराइज किया गया था और हीरोइन वैजयंती बाला इसमें थी साइड रोल में ललिता पवार और भी बहुत सारे कलाकार थे तो ट्रायंगल लव स्टोरी की ये कहानी इसमें बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है ये गाना जो आपने याद कराया ये गाना इसके सारे गाने अच्छे हैं लेकिन ये गाना भी बहुत अच्छा है जिसे आपने याद कराया है तो हसरत जयपुरी साहब का लिखा ये गाना है मुकेश जी की आवाज में शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये गाना अभी हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ पर खाबो खास सफर सुनते रहो मुस्कुराते रहो है गम इस सोच में डूबी हो तुम हो जाएगा संगम उ महबूबा ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मशहू तेरे दिल के पास ही हमेरी मंजिल मशहू तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद वो कौन है महबी है जहां तू नहीं मोलू ओ महबूबा ओ महबूबा तेरे दिल के पास रेडियो आवाज एफएम खुश रहो बांटो नमस्कार का सफर इस का नाम सुनने के बाद मुझे लगा की इसमें कुछ और भी गाने ओ अक्षर से है शायद विवाह जी के पास हो आ, तो कहते हैं दिल मिले किसी को तो किसी को दिलदार मिले दिल मिले किसी को तो किसी को दिलदार मिले किसी को मिले गुल तो किसी को गुलजार मिले फूल मिले किसी को तो किसी को फूलों का हार मिले दुआ है मेरी रब से कि मुझे आप सबका प्यार मिले वेरी <laughs> नाइस wow, तो अगला गाना संगम इस एल्बम से ही सुनाइए जी पिछले गाने में आपने जैसे सुना कि उसमें राज कपूर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और उनको वेजंतीवाला को मना रहे हैं जी जी जी अब अब इसी फिल्म का गाना है और हाँ। अब वेजंतीवाला राज कपूर को मना रहे हैं अच्छा आशिक और महबूबा का ये जो हमेशा से एक सिलसिला रहा है रूपने और मनाने जी बहुत ही खूबसूरत गाना ये है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी पसंद आएगा जैसे पहले गाना हमने इस फिल्म का सुना था जिसे हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था लेकिन इस गाने को सैलिंदर साहब ने लिखा है और लता और मुकेश दोनों ने इस गीत को गाया है शंकर जयकिशन का संगीत बद ये गाना बना है संगम इस एल्बम का जैसे मैंने कहा शुरू में ही कि ये एक ट्रायंगल लव स्टोरी की बात आती है और यहाँ जो है राज कपूर और वैजांति माला जो है पहले एक दूसरे को जो है समझने की कोशिश करते हैं और ठीक है जैसे दोस्ती की तरह रहते हैं लेकिन बाद में जब उन्हें प्यार हो जाता है तो शादी करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं शादी हो जाने के बाद फिर एक ट्रायंगल यहाँ पर आ, कुछ और चीज़ें आ जाती हैं और उस बीच राज कपूर साहब को एक लेटर मिल जाता है और वो लेटर के वजह से सारी जो है क्लामेक्स फिल्म में आ जाती हैं और फिर उसके बाद जो है वैजंती माला को फिर से वो चीज़ें उन्हें प्रूफ करनी पड़ती हैं तो ने वो चीजें जैसे कि यहाँ पर इस गाने के भाव ही कुछ इस तरह के हैं इस गाने को हम लोग सुनेंगे उसके बाद बातें करेंगे आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ पर खाबो का सफर खुश रहो खुशिया नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम पर बहुत ही खूबसूरत गाना संगम इस एल्बम का आपने सुना ओ मेरे सनम, ओ मेरे मेरे सनम सनम चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ अलग जगह पे हम लोग जाएंगे जायेंगे जी अब और कहा ले जा रहे हैं आप हमें अभी अगला गाना भी प्यार मोहब्बत का ही है जी जी जी और इसमें जो मुखर्जी और आशा पारिक है हा, हा। मेरे खुदा ओ मेरी जनाना जा तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं क्या है, क्या बात बात है है। इसमें भी रोटना और मनाना ही हो रहा है <laughs> और, और इसमें ये एक बाग में दर्शाया गया है सीन और इसमें छुप छुप कर जैसे हीरो गाना गा रहे हैं जय मुखर्जी और आशा पारेख उनको ढूंढ रही है और बड़े अच्छे तरीके से इसको फिल्माया गया है मेरी आंखों की जुस्तजू तुम हो और हो किसी और को तो क्या जाना? मेरी उल्फत की हम्म क्या बात है बहुत ही खूबसूरत जो है भाव इस गाने के हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ इस गीत की तरफ और ये गीत जो है अभी याद किया जैसे कि मैंने कहा कुछ और जगह पे ले चलो तो ये फिल्म लव इन टोकियो का गाना आपने याद कराया हमारे सभी श्रोताओं को चलिए आशा पारेख जवाय मुखार्जी ललिता पवार महमूद अली पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत फिल्म है तो आइए इस फिल्म के बारे में आगे बात करेंगे लेकिन आप गाना सुनते हैं आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 जीरो खुश रहो खुश या तस्वीर साथ चलती है ओ मेरे शाह है खूब ओ मेरी जान जान ना तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता तुम हो सह तो रे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता तुम तो रे बाज होते हो कोई दूसरा नहीं होता जादो आवाज आवाज। 107.8 है। खुश रहो, बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे बहुत-बहुत बहुत स्वागत है। लव इन का एक ही खूबसूरत गाना आपने अभी सुना, जिसे जयपुरी साहब ने लिखा था और लता मंगेशकर ने गाया था शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये गाना था और जैसे कि मैंने कहा फिल्म की स्टोरी थोड़ा सा यूनिक है और यहाँ पर जो है एक माँ और बेटे की कहानी बताई गई है और माँ अपने बेटे की शादी जो है एक लड़की से करना चाहती है सरिता से और धीरे धीरे लड़का भी उस लड़की से प्यार करता है लेकिन इस बीच शादी के पहले जो है एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जो है हीरो की दुर्घटना में आंखें चली जाती हैं और फिर उसके बाद कुछ नया क्लाइमैक्स इस फिल्म में आ जाती है जो आप फिल्म देखने के बाद पता कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं कहते हैं ये चिराग ए, जाने भी ए जान भी अजीब है ए चिराग जान भी अजीब है कि जला हुआ है अभी तलक कि जला हुआ है अभी तलक उसकी बेवफाई की आंधिया तो कभी की आके गुजर गई उसकी बे आंधिया तो कभी की आंखें गुजर रेडियो आवाज yes. 107.8 एफएम पर का सफ़र हाँ अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला ही आखिरी गाना है इस एपिसोड का और इसमें मैं कहूंगी कि सभी जहाँ हैं वहीं खड़े हो जाएं और इस गाने को पूरे जोश के साथ एंजॉय करें इसमें मस्ती है और बहुत ही एनर्जी वाला गाना है ओ मेरे जी, सोना रे सोना रे सोना रे ते रे जान जैसे ये ये गाने के एक एक रिदम ही ऐसी है कि इसमें एक मस्ती इसमें शरारत करने को मन करता है और बहुत ही खूबसूरत गाना है और आप इसको एंजॉय करें हुँ, हुँ, हुँ. चलिए बहुत ही अच्छा गाना आपने याद कराया विभा जी थैंक यू सो मच और मुझे लगता है कि हम लोग कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हैं और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मंगलकामनाएं और कहना चाहूँगा ये वन की मोहब्बत का नया दौर है जहाँ कल में था आज कोई और है आप सुने हैं रेडियो मधुबन 90. आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज खाबों के सफर में हम लोग आखिरी मोड़ पे जैसे कि विभा जी ने कहा ओ मेरे जी हाँ, मस्ती है। आप सभी को ये मस्ती बड़ा गीत हम लोग छोड़े जा रहे हैं आखिर में और इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने आशा भोसले मोहम्मद रफी के खूबसूरत आवाज में राहुल देव बर्मन का संगीत से सजा तीसरी मंजिल इस एल्बम का ये गाना है और विभा जी थैंक यू सो मच आपका भी सनी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे श्रोताओं का उम्मीद करती हूँ जो रूठे हुए हैं वो सब मान गए होंगे ये गाने ही ऐसे थे रोटना बनाना हो रहा था जी, और जी, जी, जी. अगर अभी भी वो रूठे हुए हैं तो एक बार फिर से इस एपिसोड को सुन लें ताकि <laughs> कोई भी किसी के साथ शिकवा ना रहे <laughs> और खुशी से मस्ती के साथ आप अपनी जिंदगी बताएं यही हमारी ख्वाहिश है यही हमारी तमन्ना है क्या और बारे? आप सबका बहुत बहुत बहुत शुक्रिया जी जी जी शुक्रिया आपका भी और कहते हैं चार लाइने आपके लिए समुंदर ना हो तो कश्ती किस काम की मजाक ना हो तो मस्ती किस काम की दोस्तों के लिए कुर्बान है ये जिंदगी दोस्त न हो तो ये जिंदगी किस काम की किस काम की आप सुने वीडियो पुनेरी आवाज चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खुश रहो खुशियाँ बांटो